CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहान्स गुटेनबर्ग उनका धन्यवाद कि हम सबके पास पुस्तकें हैं यह उस व्यक्ति की रोचक कहानी है जिसने दुनिया को बदल डालने वाली एक रहस्यमय मुद्रण मशीन पर कार्य करते हुए अपनी दुकान में बंद रहकर जिन्दगी गुजार दी। जोहानस गुटनबर्ग, 1398 से 1460, जिसे मुद्रण मशीन के विकास का श्रेय दिया जाता है। पुन्नर जागरण आविशकार और ज्ञान का योग था। महान लोगों की कहानी बताती है कि किनारा सदैव उतना पास नहीं होता जितना कि दिखाई देता है निरंतर चलते रहे तो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं अपने योगदान से क्रिस्टोफर कोलंबस ने धरती के अंत तक यात्रा कर साबित किया कि धरती गोल है निकोलस कोपरनिकस ने साबित किया कि धरती किसी और तरह नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर घूमती है मार्टिन लूथर एक धार्मिक क्रांति लाए और जोहान्स गुटेनबर्ग जिन्होंने मुद्रण का वो तरीका प्रदान किया जिसने प्रत्येक के लिए नए विचार और खोजें उपलब्ध कराई मुद्रण मशीन एक बड़ा आविष्कार था जिसने मानवता तथा भगवान की सेवा की और दुनिया का रूप बदल डाला जोहानिस राइन नदी की घाटियों में जर्मनी के सबसे धनी शहरों में से एक मेन्स के एक कस्बे में पैदा हुए थे वे एक धनवान घर में पले बढ़े उनके पिता फ्रीली जेन्सफ्लीश जोलादेन अभिजात वर्ग के एक सदस्य और एक उच्चवर्गीय व्यापारी थे और उनकी मां एल्स वाइरेज गुटेनबर्ग एक दुकानदार की बेटी थी जोहानस अपने अभिभावकों रेनफोल्ड नामक एक बड़े भाई और इल्स नामक बड़ी बहन के साथ एक घर में रहते थे जो किसी समय उनकी मां के पूर्वजों का हुआ करता था सन 1411 में लगभग 13 वर्ष की उम्र में जोहानस ने पिता के साथ टकसाल जाना शुरू किया और तब उन्होंने सोने के सिक्के बनाना सीखा वे टकसाल में काम करते हुए अगले 9 सालों तक धातुओं में अपनी निपुणता को बेहतर करते रहे अपनी दुकान में बैठे हुए एक दिन वो एक मुहरदार अंगूठी को चमका रहे थे इस प्रकार की अंगूठी में पत्थर या धातु की एक खोखली आकृति होती थी जब गर्म मोम पर मुहर लगाई जाती थी तो यह एक उभरी हुई छाप छोड़ती थी हम्म शायद कोई इस अंगूठी जैसी किसी वस्तु का प्रयोग कागजों पर शब्द छापने के लिए कर सकता है लेकिन लेकिन मेरी इच्छा है कि पुस्तकें लिखने के लिए कोई कोई और आसान और तेज तरीका होना चाहिए ताकि ताकि बहुत सारी पुस्तकें छप सकें ना केवल धार्मिक पुस्तकें बल्कि हर उस विषय पर जिसके बारे में बुद्धिमान लोग सोचते हैं जोहान्स ने अपने विचार पर प्रयोग करने का निश्चय किया पहले उन्होंने लकड़ी के खांचों पर तस्वीरें गोदी उन्होंने और प्रयोग किए उन्होंने ताश के पत्तों के लिए कुछ तस्वीरें गोदी और खाल के चमड़े के टुकड़ों पर छपाई की उनकी पत्नी ने जब उन्हें आभूषणों पर भी तस्वीरें गौड़ते देखा तो बड़ी चिंतित हुई उन्हें डर था कि उनके ग्राहक नाराज हो जाएंगे क्योंकि आदेश के हिसाब से वो बहुत धीरे काम खत्म कर रहे थे जोहानिस ने अपनी पत्नी को समझाया कि जो वो कर रहे हैं वो उन्हें समय आने पर आभूषण बनाने और उन्हें साफ करने से भी ज्यादा धन दे सकता है एक दिन 1418 में गिरजाघर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति निकोलस मेन्स में आया और गुटेनबर्ग को बुलाया बिशप महोदय मुख्य पादरी ने मुझे आपके आने के बारे में बताया था ताकि मैं अपने बेटे का परिचय करा सकूं जी अह जोहानस जी ये क्यूसा के निकोलस हैं अच्छा मेरे पिता ने मुझे बताया है कि आप एक वकील और और पादरी हैं ये आपके शिष्टाचार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जोहानस तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में भी बहुत अच्छे विचार रखते हैं वो बता रहे थे कि तुम विभिन्न धातुओं के साथ प्रयोग कर रहे हो जी वो मेरे पिता मुख्य पादरी की टकसाल का इंतजाम देखते हैं और मुझे मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं कारीगरों को मोहरों और सिक्कों पर तस्वीरें खोदते हुए देखता हूं तो तुम्हारे पिता मेंज में सिक्के ढलाई के प्रभारी हैं जी मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि गुटेनबर्ग अपनी जीवी का पैसा बना कर कमाते हैं। <laughs> शिरिमान, शे, शे, आप, आप बड़े विनोधी ब्यक्ते हैं। <laughs> अगले कुछ सालों में बिशप निकलस कई बार मेंज आई। वो और गुटेनबर्ग बड़े करीबी मित्र बन गए। शेरवान निकोलस आ, हमारी आखिरी मुलाकात से अब तक आप क्या करते रहे हां मैंने जर्मनी में गिरजाघरों की बहसें सुनने में काफी वक्त गुजारा लेकिन किस तरह की बहसें यही कि बाइबल प्रभु के शब्द हैं हम्म लेकिन मुंशी इसकी नकल बनाते समय गलती कर सकते हैं एक मुंशी ने जेनेसिस के एक अनुच्छेद में टी की जगह डब्लू कर दिया अनुच्छेद को पढ़ा तो जाना चाहिए था ऑन द सेवंथ डे यू विल नॉट डू एनी वर्क लेकिन अनुच्छेद पढ़ा जाता है ऑन द सेवंथ डे यू विल नाउ डू एनी वर्क लेकिन ऐसी छोटी सी गलती बहस के वजह क्यों बनी और गिरजाघर के सदस्यों का यह विश्वास है कि उन्हीं की बाइबल एकदम सही है हम्म लेकिन कोई भी दो प्रतियां पूरी तरह एक जैसी नहीं होती जी बिल्कुल लोग इस बात पर बहस करते हैं कि किसकी बाइबल में प्रभु के सही शब्द हैं हम्म यदि कोई ऐसा तरीका निकाल ले कि बाइबल की 100 प्रतियां पूरी तरह एक जैसी बन जाएं तो तो ऐसी वस्तु एक चमत्कार होगी निश्चित ही जरूर तब गुटेनबर्ग ने मठ में रहने वाले भिक्षुओं के बारे में सोचा यदि उन्हें अलग-अलग रंग में छपाई करने के बजाय एक जैसी मुद्रित धार्मिक तस्वीरें मिल सकें तो क्या वो खुश नहीं होंगे उन्होंने सेंट क्रिस्टोफर की कई तस्वीरें छापी जिनमें उनकी पत्नी का बहुत अधिक विश्वास था फिर एक दिन बिशप को तस्वीरें दिखाने के लिए वो निकल पड़े बिशप ने बहुत ज्यादा रुचि ली वो जानते थे कि उनके भिक्षुओं को केवल एक तस्वीर में रंग भरने में कितना समय लग जाता था अब इसे इस इस भी देखिए जी ये भी, ये ये अच्छा इतनी सारी तस्वीरें और सब की सब एक जैसी ये कैसे हुआ शर्मन निकोलस मैं इस रहस्य को छुपा कर रखना चाहूंगा हां हा, दरअसल मुझे डर है कि इससे पहले कि मैं खुद इसका कोई बढ़िया उपयोग कर पाऊं कोई और इसका उपयोग ना कर ले अच्छा अच्छा मैं समझ पाता हूं आपकी बात जी शुक्रिया अच्छा मैं कुछ दिन बाद लौटूंगा और आपको दूसरे संतों की तस्वीरें दिखाऊंगा बहुत अच्छी बात है अच्छा अब अब मैं चलता हूं अच्छा इजाजत दीजिए नमस्कार नमस्कार गटेनबर्ग ने और खाचों की खुदाई की और बिशप के लिए और धार्मिक तस्वीरें छापी और उनके बदले में उन्हें पैसे भी मिले एक दिन गटेनबर्ग कुछ तस्वीरें लाए और अभी बाहर निकलने ही वाले थे जब उन्होंने बिशप की मेज पर एक छोटी सी लैटिन व्याकरण की पुस्तक देखी बिशप साहब क्या मैं इस पुस्तक को अपने साथ घर ले जा सकता हूं हाँ हा क्यों नहीं जरूर जरूर क्यों नहीं आ, मैं मैं एक बात सोच रहा था मैं लकड़ी के ब्लॉक पर इसके जैसा एक पृष्ठ खोदूंगा और फिर इसे छापूंगा अच्छा हां अह ठीक है खुशी और उत्साह से भरे हुए गुटेनबर्ग फटाफट घर पहुंचे उन्होंने पुस्तक के पृष्ठ पर छपाई के प्रयोग का काम तत्काल शुरू कर दिया उन्होंने पाया कि यदि वे शब्दों को उसी ढंग से खोदते हैं जैसे वो दरअसल में हैं तो वो उल्टे छपते हैं पर तस्वीरों को छापने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता था शब्दों को छापने में इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था इसलिए उन्होंने अक्षरों और शब्दों को एकदम उल्टे प्रकार से खोदना शुरू किया और तब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब वे सही ढंग से छप गए उन दिनों में उनकी इस खोज को पेटेंट करवाने का कोई तरीका नहीं था और तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें खुद को लोगों से दूर रखना चाहिए क्योंकि कहीं लोग यह न जान जाएं कि उन्होंने यह मुद्रण कैसे किया और एक सुबह वे उन्हें बिशप के पास ले गए अच्छा यह कमाल है यह इसे भी देखिए ये वाह ये देखिए ये, ये, ये तो बहुत अच्छा काम है धन्यवाद यह क्या अपनी आंखों पे विश्वास करना भी कठिन है बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत कठिनबर्ग बहुत अच्छा काम किया है तुमने आ, मैं तुमसे गिरजाघर के लिए और पुस्तकें तैयार करने का अनुरोध करता हूं जी और मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए अच्छा पैसा भी दिलवा सकता हूं जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पहले जब गुटेनबर्ग ने अपने अक्षर बनाने शुरू किए तो उन्हें हर तरह की मुसीबत झेलनी पड़ी पहले उन्होंने लकड़ी के अक्षर बनाने की कोशिश की लेकिन मशीन में वो टूट गए तब उन्होंने जस्ता प्रयोग किया लेकिन जस्ते के टाइप बड़े जल्दी निकल जाते थे यह सब ऐसे ही था जैसे पेंसिल की नोक बार-बार टूट जाती है मशीन की गर्मी उन्हें बहुत नरम कर देती थी आगे उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने अक्षर धातु में तराशने चाहिए ताकि उन्हें ठीक से टिकाया जा सके और छपाई ज्यादा समरूप तथा सफाई से हो सके उन्होंने कई प्रकार की धातुओं के साथ प्रयोग किए जब तक कि उन्होंने यह नहीं पाया कि लोहा इस प्रकार के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम है यह बड़ा ही बहना था और कागज में घुस जाता था अंत में उन्होंने तीन धातुओं को एक साथ मिलाया और काम बन गया इसलिए सन 1428 में गुटेनबर्ग ऐसे गुप्त स्थान की खोज में निकल पड़े जहां काम किया जा सके अंत में उन्होंने मनचाहा स्थान पा लिया एक वीरान मठ जो शहर से दूर था स्ट्रासबर्ग मेन से लगभग 125 मील दूर था वहां कोठरियों में से एक में उन्होंने अपनी काम की मेज और औजार लगाए गुटेनबर्ग को पता था कि उन्हें मदद की जरूरत होगी उनके तीन साथी थे एंड्रीज ड्रिज़ेन जो आभूषण की दुकान में उनके पुराने सहायक थे और दो नौसिखिए हैंन्स ड्यूने और एंड्रीज हेल्मन अब देखो दोस्तों लोहा तेज ऊष्मा में भी कठोर रहता है हां इसलिए हम दूसरी धातुओं को गलाने के लिए लोहे की बड़ी देग का प्रयोग करते हैं अरब तक यह राज सिर्फ मेरा ही है हां गुटेनबर्ग आखिर यह राजदार कला है क्या राज क्यों क्या तुम नकली सिक्के बनाने में सहायता प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयोग कर रहे हो अब अगर ऐसा है तो तो मैं यह काम नहीं कर सकता अरे मैं जेल जाने का खतरा नहीं लूंगा अरे नहीं नहीं नहीं सुनो मेरी मेरी मेरी बात सुनो देखो डिरसेहेन कानून के खिलाफ जाने की मेरी कोई योजना नहीं है मैं मैं तो इस तरह से सिर्फ लकड़ी के स्थान पर धातु के अक्षर बनाना चाहता हूं मैं इस डर से अपनी योजना उजागर नहीं करना चाहता कि कहीं कोई मेरा मेरा विचार न चुरा ले अच्छा हां लेकिन लेकिन तुम्हें मेरे निर्देश मानने होंगे बताओ मंजूर है हां हां तो सुनो हेलमैन तुम शराब बनाने के लिए अंगूरों को निचोड़ने वाली कोई बड़ी मशीन ढूंढो ठीक हम इसका उपयोग कागज पर धातु के अक्षरों को अंकित करने के लिए करेंगे ठीक है अडोने तुम अपनी नक्काशी की कला से अक्षरों को ढालने और उनको साथ रखने वाले सांचे बना सकते हो हुँ? ठीक है डजैन तुम धातु के खांचे बनाने में ढोने की मदद करो ठीक है उनको पेचों के साथ बांधो ताकि उन्हें आसानी से अलग-अलग किया जा सके ठीक है समझ गए बिल्कुल हां चलो अपना-अपना काम शुरू करते हैं हां चल ठीक है अब काम पे लग जाते हैं जब तीनों साझेदार अलग-अलग काम करने में व्यस्त थे गुटेनबर्ग की पत्नी अन्ना भी मदद करती थी उन्होंने ही स्याही की ऊन ऐसी गेंद जो चमड़े से ढकी थी और जिससे एक छड़ी हत्थे के रूप में चिपकी थी खोज ली थी गुटेनबर्ग ने पाया कि इससे वे अक्षरों पर ब्रश से भी बेहतर तरीके से स्याही लगा सकते हैं प्रतिलिपि बनाने वाले हाथ से काम करते हुए दिए की कालिख से बनी स्याही का वे प्रयोग करते थी और यह स्याही धीरे-धीरे सुूखती थी लेकिन मशीन पर इस प्रकार की स्याही फैल जाती थी गुटन ने स्याही बनाने के कई तरीق आजमाए और अंत में उन्हें दिए की कालख में अल्सी का तेल मिलाकर सही मिश्रण मिल ही गया सन 1438 तक 40 वर्षीय गुटेनबर्ग ने धन तो कमाया लेकिन अभी भी अपनी मशीन पर वो कुछ नहीं छाप पाए थे उन्होंने जल्दी ही यह फैसला कर लिया कि पूरे पृष्ठ पर नक्काशी करना समय की बर्बादी है हर अक्षर को अलग खोदकर और एक प्रकार के कई ऐसे अक्षर बनाकर वो उन्हें जैसे चाहे वैसे विभिन्न शब्दों वाक्यों अनुच्छेदों के अनुसार जोड़ सकते थे विज्ञान और कला के मेल से जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक डिजाइन तैयार किया और वो मुद्रण मशीन तैयार की जिसके लिए वो कई सालों से जुटे हुए थे कि जो हम इतनी तेजी से पढ़ सकते हैं इस काम को परिपूर्ण बनाने में उन्हें सालों लग गए गुटेनबर्ग के भाई रेनहोल्ड ने अंदर आने पर ध्यान दिया कि वो उन्हें एक विशालकाय मशीन के पास ले आए हैं भाई रेनहोल्ड हां इधर आइए हां ये देखिए इस मशीन को जोहान्स जी ये मशीन कुछ-कुछ वैसी क्यों लगती है जैसी अंगूर की शराब बनाने में प्रयोग की जाती है भाई यह एक साधारण और बेढंगी मुद्रण मशीन है अच्छा अब अब आप इस हत्थे को पकड़िए पकड़िए पकड़िए इसको हां इसे हाँ। और और इसे घुमाइए ऐसे हां हां घुमाइए घुमाइए ठीक है इ, न, दे, न, देखो हां मशीन का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठ रहा है हां और हां भाई अब मैं यहां मशीन के निचले हिस्से में इस तरह से एक साफ कागज की शीट रखता हूं 1 मिनट हम्म ये कागज कुछ ज्यादा भारी और महंगा लगता है हां भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये ये खांचा क्या है खांचा हां अह ये देखिए भाई ये जो आप देख रहे हैं ना दरअसल ये एक पृष्ठ की छपाई का खांचा है हम्म अक्षरों के बीच की खाली जगह को धातु के टुकड़ों से कसकर जकड़ लिया गया है और अब अब इसके आगे क्या होगा हां इसके आगे ये देखिए ध्यान से देखिए भाई अब मैं इस पर स्याही लगाता हूं हां स्याही स्याही अच्छी तरह फैल गई है अब हम हां अब मैं स्याही से सने इस खांचे को प्रेस में इस तरह कब्जे में कस देता हूं मैं तुम्हारी मदद करता हूं हां हां अच्छा भाई एक बार फिर से हत्थे को पकड़िए हां पकड़िए हां हां लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा इस बार हत्थे को दूसरी तरफ घुमाना है इस तरफ हां इस तरफ <laughs> वाह <laughs> भाई आपने देखा इस बार कागज कोरा नहीं है हां हां इस पर काले अक्षर छप गए हैं <laughs> वाकई कितना सुंदर दिखाई देता है जी यह तो अजूबा है अजूबा हां भाई क्या आपको पता है कि इस काम को करने में पहले पूरा 1 दिन लग जाया करता था हां लेकिन तुम्हें तो कुछ ही मिनट लगे <laughs> जी भाई जितना आप सोच रहे हैं न ये उससे भी बड़ा काम है। मुझे ये तरीका ढूनने में सालों लग गए है। और इस तरह योरोप के उस हिस्से में पहली मुद्रण मशीन आई। ये एक सरल मशीन थी, लेकिन आज की विशाल मशीनों की वास्तविक अगवा थी। गुटेनबर्ग अक्सर कहते थे 26 अक्षरों के खांचों से मैं दुनिया जीत सकता हूं बिशप ने गुटेनबर्ग को पादरियों के प्रयोग के लिए जो पहली पुस्तक छापने के लिए कहा वो बाइबल थी बाइबल की एक प्रति को तैयार करने में भिक्षुओं या नकलकारों दोनों को कई-कई साल लग जाते थे ऐसी पुस्तकें दुर्लभ थीं उन्होंने सन 1452 में बाइबल का मुद्रण आरंभ किया उन्होंने 2 साल बाद शरद ऋतु के आते ही अपना महानतम कार्य पूरा कर लिया जोहानिस की मुद्रण मशीनों से लैटिन में लिखी बाइबल की 180 प्रतियां निकली प्रत्येक पृष्ठ पर कत्य की 42 पंक्तियों के दो खाने थे यहीं से 42 पंक्तियों की बाइबल नाम पड़ा और प्रत्येक प्रति में 1275 पृष्ठ थे गुटेनबर्ग अपनी बाइबलों को सुंदरता और निपुणता से छापना चाहते थे और वो इस काम में भी सफल हुए उनकी बाइबल के अक्षर मनोहारी कटाव और कुंडलीदार आकार में थे वो अपनी पुस्तकों को रंगीन करने के लिए लाल और नीली स्याही का प्रयोग करते थे पृष्ठों की सीमाओं को कटाव और कुंडलियों से सजाया जाता था गुटेनबर्ग की बाइबलें कला का नमूना थी बाइबल की 45 प्रतियां आज भी अस्तित्व में हैं एक को न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में देखा जा सकता है गुटेनबर्ग को अपने शानदार आविष्कार का श्रेय अपनी मृत्यु के बाद ही मिल सका गुटेनबर्ग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वर्ष 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक समाचार लेख छपेगा जिसका शीर्षक होगा गुटेनबर्ग बाइबल मेक्स टीवी डेब्यू दूरदर्शन वालों ने इस महान घटना को पेश करने के लिए असली गुटेनबर्ग बाइबल को पर्दे पर दिखाने का एक अच्छा तरीका सोचा उन्होंने पुस्तकालय के अधिकारियों से पूछा कि क्या वो उन्हें इस अवसर के लिए पुस्तक उधार देने की अनुमति पर विचार करेंगे पुस्तकालय अधिकारी इस शर्त पर राजी हुए कि उनके अमूल्य खजाने को इस यातायात के दौरान पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी जोहान्स जिनका उपनाम गुटेनबर्ग था ने सबसे पहले मुद्रण कला का दान अर्पित किया जहा पर शीघ्रता सफाई तथा सुंदर ढंग से पुस्तकें तैयार की जाती थीं निश्चय ही यही व्यक्ति पुस्तकों से खुशी पाने वाले सभी एकांत वासियों सभी कलाओं सभी भाषाओं द्वारा दैवीय सम्मानों से सराबोर कर देने का हकदार है पुस्तकों के जरिए दुनिया पूरी तरह एक अलग जगह लगने लगी लोग सुदूर रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के बारे में पढ़ने लगे और अजनबी स्थानों के बारे में जानने लगे मुद्रण के आविष्कार के बिना आज भी पुस्तकें नगण्य और महंगी होती और पत्रिकाएं समाचार पत्र चित्रकथाएं तो होती ही नहीं क्योंकि इसने वैज्ञानिक मुद्रण को बहुत सहायता पहुंचाई यह बाद की वैज्ञानिक क्रांति के लिए बड़ा उत्प्रेरक साबित हुआ जोहान्स गुटेनबर्ग उनका धन्यवाद कि हम सबके पास पुस्तकें हैं अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन शोध एवं आलेख डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार शरद तिवारी राष्ट्रीय त्रिवेदी प्रवीण शर्मा राजेश आहूजा सुनील लोहिया और रजत सेनगुप्ता ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और अमिताभ भट्टी निर्माण सहायक विमलेश चौधरी ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन अजीत होरो तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी